तीसरा प्रश्न भगवान संत विरह विरावस्था की चर्चा बहुत करते यह विरह क्या बला है संतोष बला ही है बड़ी बला है तुमने जितनी बलाएं जानी हैं सब बहुत छोटी किसी को धन नहीं मिला तो तड़फ रहा है यह तड़पन कुछ भी नहीं किसी को पद नहीं मिला जार जार रो रहा है यह आंसू कुछ भी नहीं इनकी उतनी ही कीमत है जितनी धन की और पद की हो सकती है धन मिल भी जाता तो क्या मिलता धन नहीं भी मिला तो क्या खोया पद पाके भी कौन से पद मिल गए पद खोने से भी क्या पद खो जाता है न मिलने से कुछ होता है न खोने से कुछ होता इस जगत की और सब बलाएं तो बड़ी छोटी यहां सफलता ही छोटी है तो असफलता तो छोटी होगी ही यहां जीत भी हार जैसी है तो हार का तो कहना ही क्या लेकिन विरह की अवस्था निश्चित ही बड़ी बला है प्रेम पंथ ऐसो कठिन विरह का अर्थ है बूंद सागर होने की आकांक्षा से भरी असंभव की आकांक्षा जो नहीं होता मालूम पड़ता जो तर्क से लगता है हो ही नहीं सकता सब विचार जिसके विपरीत सारा जीवन अनुभव जिसको सहयोग नहीं दे रहा है ऐसे असीम असंभव अरूप को पाने की आकांक्षा विरह भक्ति रोता है भक्ति जानता है कि रोना क्या है उसके आंसू साधारण आंसू नहीं है उसके आंसुओं की परीक्षा तुम जाके किसी वैज्ञानिक से मत करवा लेना क्योंकि वैज्ञानिक उसके आंसुओं में भी वही पाएगा जो तुम्हारे आंसुओं में पाता है यही तो विज्ञान की सीमा है एक आदमी के दस रुपए का नोट खो गया वो रो रहा है और एक आदमी परमात्मा के लिए रो रहा है दोनों के आंसुओं को ले जाओ वैज्ञानिक के पास वो कोई फर्क ना कर पाएगा वो दोनों की आंखों के आंसुओं का विश्लेषण करके बता देगा कि दोनों में इतना नमक है बराबर बराबर और इतना पानी है और इतना ये है इतना ये है लेकिन वो ये ना बता सकेगा कि कौन आदमी दस रुपए के लिए रो रहा है और कौन आदमी परमात्मा के लिए रो रहा है ये नहीं बता सकेगा दोनों के आंसुओं में कोई भेद ना होगा यह विज्ञान की सीमा है कि वह छुद्र को ही पकड़ पाता है विराट चूक जाता है लेकिन तुम जानते हो क्योंकि तुम भी बहुत तरह से रोए हो तुम्हारी मां चल बसी और तुम रोए थे वह भी एक रोना था तुम असफल हो गए थे किसी दौड़ में और रोए थे वह भी एक रोना था लेकिन दोनों रोनों में बहुत फर्क बहुत बहुत फर्क जमीन आसमान का फर्क भक्त इस जगत में सबसे बड़े रोने को जानता है सबसे गहरे रोने को जानता है उसके आंसू आंख से नहीं आते उसके आंखों उसके आंसू आत्मा से आते हैं। उसके आंसू उसके प्राणों का निचोड़ है और चूंकि भक्त के आंसू सबसे बड़े हैं इसलिए भक्त का आनंद भी सबसे बड़ा है इन्हीं आंसुओं की सीढ़ियों पर चढ़ के तो वो परम आनंद तक पहुंचता है ये आंसू कीमत हैं जो वो चुकाता है विरह अवस्था का अर्थ है कि एहसास होने लगा कि परमात्मा है पास ही है तड़फ पैदा होने लगी झंकार उठने लगी तलाश शुरू हो गई और मिलता नहीं पास है और मिलता नहीं तुमने कभी ख्याल किया किसी आदमी को रास्ते पे देखा है याद आ गया चेहरा याद आ गया सब याद आ गया पहचाना है जानते रहे नाम जबान पे रखा है तुम कहते हो नाम जबान पे रखा है मगर आ नहीं रहा तब तुमने तकलीफ देखी कैसी बेचैनी होती कैसी उमड़ घुमड़ होती कैसे भीतर ही भीतर तुम परेशान होते हो जवान पर रखा है और आ नहीं रहा जानते हो कि जानता हूं और फिर भी पकड़ में नहीं आ रहा ऐसी दशा हो जाती भक्त की इतने पास और इतने दूर ये रहा और छूट छूट, छूट जाता है जैसे कोई पारे पे मुट्ठी बांधे और पारा छितर छितर जाए और जितनी मुट्ठी बांधे उतना छितर छितर जाए ऐसी भक्त की दशा है ना तो क्या करे खूब रोता है मगर उसका रोना रासायनिक रूपांतरण करता है जितना रोता है उतना ही हल्का होता है जितना हल्का होता है उतना परमात्मा के करीब जाने के लिए पंख मिलते है। जितना रोता है उतना निखरता है जितना निखरता है उतनी परमात्मा की छवि स्पष्ट बनने लगती जितना रोता है उतनी धूल झड़ जाती आंखों से तुम जाके आंख के डॉक्टर से पूछना कि आंसुओं का असली प्रयोजन क्या है तो वो तुम्हें आंसुओं का असली प्रयोजन बताएगा ताकि आंख पर धूल ना जम पाए आंख पर धूल ना जमे इसलिए आंसू आते इसलिए जरा सा ककड़ी आंख में चली गई कि फौरन आंसू आते क्यों ताकि ककड़ी बह जाए आंसूओं में और तुम दिन भर पलक झपकते हो पता है क्यों सिर्फ इसीलिए कि पलक गीली है भीतर आंसू से बार बार झपक के तुम्हारी आंख को पहुंचती रहती तुम्हारी आंख को गीला करती रहती आद्र करती रहती ताकि धूल ना जम पाए ये तो डॉक्टर कह देगा तुमसे ये बाहर की आंख की बात हुई मगर भीतर के आंख के संबंध में भी यही सच है भक्त जैसा ही रोता है वैसे ही उसकी आत्मा की धूल भी झड़ती धूल भी पुछती और जैसे जैसा उसका रुदन गहरा होता जाता है उसकी प्रार्थना में प्राण आने लगते उसकी प्रार्थना सांस लेने लगती और जितनी तुम्हारी प्रार्थना सांस पूर्ण हो जाएगी उतना ही तुम पाओगे परमात्मा निकट और निकट और निकट एक ऐसी भी घड़ी आती है जब भक्त अलग नहीं होता रोने से रोना ही होता है विरह की अवस्था नहीं होती भक्त विरह की अग्नि हो जाता है बस विरह ही रह जाता है वीर ही नहीं बचता उसी घड़ी मिलन उसी घड़ी प्राप्ति उसी घड़ी उपलब्धि पूछते हो संत विरह विरावस्था की बहुत चर्चा करते हैं ये विरह क्या बला है तुमने कोई छोटा मोटा विरह जीवन में जाना या नहीं किसी से कभी प्रेम किया संतोष कि संतोष ही करते रहे शरद की पूर्णिमा की प्यास मेरे पास चांदनी का लिपटता एहसास मेरे पास याद की यह गंध मेरे साथ सोएगी आज तो बस रात भर यह रात रोएगी दूर हो तुम लो उधर ढोलक बजी उमड़े सुरीले गीत बाह में ले बाह नाचे मस्तियों में मीत रात भर गाने नचाने के हुए वादे और मेरे गीत सारे रह गए आधे दूर हो तुम यह जुना खिड़कियों से झांकती आती और बैठा लिख रहा हूं मैं तुम्हें पाती क्या तुम्हारे द्वार पूनम ने नदी थपकी सच बताना एक पल भी आंख क्या झपकी पास होती पूछ लेता लग रहा कैसा दूर हो तुम किसी को प्रेम किया किसी स्त्री को किसी पुरुष को किसी मित्र को किसी प्रिजन को प्रेम किया अगर प्रेम किया है तो थोड़ा सा विरह अनुभव किया होगा छोटा विरध संसार का विरह मगर उसी विरह के आधार से परम विरह को समझा जा सकता है जिन्होंने परमात्मा को प्रेम किया है उनके विरह को जानने की तुम्हारे पास और तो कोई सुविधा नहीं है सिवाय इसके कि तुमने किसी को कभी प्रेम किया हो तुम्हारा प्रेम बूंद जैसा उनका प्रेम सागर जैसा है तुम्हारा प्रेम बहुत छुद्र क्षणभंगुर उनका शाश्वत सनातन पर प्रेम तो प्रेम है लो उधर ढोलक बजी उमड़े सुरे ले गीत बाह में ले बाह नाचे मस्तियों में मीत रात भर गाने नचाने के हुए बाधे और मेरे मीत और मेरे गीत सारे रह गए आधे दूर हो तुम कभी किसी की दूरी अनुभव हुई नहीं हुई हो तो प्रेम करो तो प्रेम से डरो मत भयभीत ना हो क्योंकि वही प्रेम तुम्हें और बड़े प्रेम की तरफ इशारे करेगा प्रेम में जलो क्योंकि वही जलन तुम्हें परम विरह अग्नि की ओर ले चलेगी रामानुष से किसी ने पूछा कि मैं ईश्वर को पाना चाहता हूं मैं क्या करूं रामानुज ने उस आदमी की तरफ देखा रामानुज जैसे लोग जब किसी की तरफ देखते हैं तो आर पार देख लेते दिख गया हो आदमी कि किस तरह का आदमी है रामानुज ने पूछा कि मेरे भाई पहले एक जवाब दे तूने कभी किसी को प्रेम किया उस आदमी ने कहा प्रेम प्रेम की झंझट में मैं पड़ा ही नहीं मुझे तो ईश्वर चाहिए रामानुज ने कहा मैं फिर पूछता हूं किसी को तो किया होगा प्रेम किसी मित्र को मां को पिता को भाई को बहन को किसी को तो प्रेम किया होगा लेकिन वो आदमी भी एक ही पक्का त्यागी था उसने कहा प्रेम प्रेम बंधन है प्रेम मोह है आसक्ति मैंने किसी को प्रेम नहीं किया और बार बार यही सवाल क्यों पूछते हैं मैं तो सिर्फ ईश्वर को पाना चाहता कहते हैं राम की आंखों से आंसू टपके और उन्होंने कहा फिर मैं असमर्थ मैं तेरे किसी काम ना आ सकूंगा मैं तुझे कोई सहायता ना पहुंचा सकूंगा तूने प्रेम ही नहीं जाना तो परमात्मा से तेरा प्रेम कैसे जुड़वा दूं तूने घूं भर भी चखा होता तो सागर भी समझाया जा सकता था मगर तू घूट से भी वंचित और तुम्हारे साधु संत तुम्हें यही समझाते रहे प्रेम के दुश्मन है वे हर जगह तुम्हें घबरा दिया है, मोह आसक्ति यह वह तुम्हें ऐसा डरा दिया है कि तुम्हारे प्रेम को जगने की संभावना नहीं छोड़ी और इस सब से ऊपर मजाक यह है कि वो तुमसे कहते परमात्मा को प्रेम करो अब तुम फंसे मुश्किल में लगी फांसी प्रेम करने नहीं देते क्योंकि सब प्रेम आसक्ति बंधन संसार शुद्ध प्रेम करो परमात्मा का कीचड़ तो सब छीन ली कहते हैं कमल खिलाओ मगर बिना कीचड़ के कमल खिलता नहीं कमल तो कीचड़ में खिलता है कमल तो कीचड़ का ही शुद्धतम रूप है कमल तो कीचड़ में छिपा है प्रकट पड़ा है जिसे सांसारिक प्रेम तुम कहते हो उसमें ही तुम्हारी भक्ति छिपी भक्ति का कमल छिपा कीचड़ सही संसार मगर मैं उस कीचड़ को भी सम्मान देता हूं क्योंकि उसमें से कमल प्रकट होते इसी संसार में बुद्ध प्रकट होते इसी संसार में मीरा इसी संसार में दरिया इसी संसार में कबीर नानक इतने कमल इस संसार में पैदा होते और फिर भी तुम संसार को गाली दिए जाते हो कुछ तो संकोच करो कुछ तो बेशर्मी अनुभव करो संसार को गाली मत दो अगर इस संसार ने एक भी बुद्ध पैदा कर दिया है तो इस संसार ने अपने होने की पर्याप्त प्रमाणिकता दे दी अगर इस संसार ने इतने बुद्ध पैदा किए बुद्धों का सिलसिला पैदा किया है तो काफी प्रमाण दे दिए कि कीचड़ कीचड़ ही नहीं है कीचड़ में कमल छिपे अब यह बात तुम्हारी है कि तुम कीचड़ से कमल खोज पाओगे कि ना खोज पाओगे अपनी अकुशलता को अपनी बुद्धिहीनता को संसार के लिए गालियां देने में मत लगाओ संतोष प्रेम करो कैसा भी प्रेम हो शुभ है क्योंकि कैसा भी प्रेम हो उसको निखारा जा सकता है अगर व्यक्तियों से डरते हो तो चलो संगीत से प्रेम करो प्रकृति से प्रेम करो चांतारों से प्रेम करो कुछ तो करो किसी सृजनात्मक आयाम में अपने प्रेम को ओडेल दो मूर्तियां बनाओ कि गीत रचो कि नाचो मगर किसी दिशा में तुम्हारे प्रेम को प्रवाहित तो होने दो तो, ताकि थोड़ा प्रेम का अनुभव हो प्रेम का अनुभव हो तो उसी के पीछे पीछे विरह का अनुभव होगा विरह प्रेम की छाया है मलयज रथ के स्वर डोल चले गुंजार भ्रमर पुटखोल चले पलकों में क्यों प्लावन मछले मन में उठती कोई करा है रुके न रुके जिसका प्रवाह मकरंद मधुर मुख मौन लीन रह रहे बजती चेतना बीन स्मृति कादम्बिनी अनुराग पीन छाइले किसकी छिपी छाए ले भाग रही खोजती राह रे प्रणय पयो निधि की लहरी क्यों आज बनी इतनी गहरी तू मर्म केवल मर्मी वेदना कलिदाह लगा पाई न था संसती रचती निज सृष्टि पिए फणियों सी मनी के दीप लिए मरमर कर ससत बार जिए प्राणों में जिसकी पली चाह निष्ठुर वह इतना हुआ आ प्रेम करोगे तो विरह झेलोगे क्योंकि जिसे चाहोगे जब चाहोगे तभी ना मिल जाएगा और जितना चाहोगे उतना निष्ठुर मालूम होगा क्योंकि जितना मांगोगे उतना ही पाओगे कि दूरी अभी और से प्रेम दूरी बर्दाश्त नहीं करता इंच भर दूरी बर्दाश्त नहीं करता प्रेम द्वैत बर्दाश्त नहीं करता और जब तक द्वैत रहता तब तक विरह रहता है प्रेम तो अद्वैत चाहता है प्रेम तो चाहता है एक हो जाऊं बिल्कुल एक हो जाऊं इस संसार के प्रेम की अगर कोई भूल है तो बस इतनी ही है कि इस संसार का कोई भी प्रेम अद्वैत का अनुभव नहीं देता और देता भी है तो क्षण भंगुर जरा सी देर को एक झलक और झलक आई और गई और झलक जाने के बाद और भी अंधेरा रह जाता और भी गड्ढे में गिर जाते और भी विषाद घना हो जाता क्योंकि जानली झलक एकता की तो अब दुई और खलती है और अखरती है। मैं तो तुमसे कहता हूं इस जगत के प्रेम को जानो ताकि दुई खले अखरे द्वैत छाती में चुभ जाए कटार की भांति, तभी तो तुम अद्वैत की तरफ चलोगे तभी तो तुम उस परम प्यारे को खोजोगे जिसके साथ मिलन एक बार हुआ तो हुआ हुआ तो हुआ जिसके साथ मिलन होने के बाद फिर कोई बिछड़न नहीं होती जिसमें डूबे तो डूबे फिर निकलना नहीं होता जहां से वापस आने का कोई उपाय नहीं उस परम अवस्था को ही हम मोक्ष कहते जहां से वापस लौटने का कोई उपाय नहीं लेकिन प्रेम के थोड़े अनुभव करने होंगे और तुम्हारी सड़ी सड़ाई धारणाओं को छोड़ो तुम्हारी सदियों सदियों तक पीटी गई पुनरुक्त की गई अंधी धारणाओं को त्यागो उनके कारण ही तुम प्रेम से वंचित हो और विरह का अनुभव भी नहीं हो रहा है उनके कारण ही तुम सुखे सुखे हो गए हो रसधार बहती ही नहीं और ऐसा भी मत समझना कि तुम किसी प्रेम में हो तो अनुभव हो जाएगा तुम्हारा मन इतना विषाक्त हो गया है प्रेम के विपरीत कि जो लोग प्रेम में भी हैं वो भी अपराधी की तरह प्रेम में है भीतर अपराध भाव रहता कि मैं भी ये क्या गलती कर रहा हूं मेरे पास युवक आ जाते वे कहते हैं कि क्या करें मन में बड़े बुरे विचार उठते बुरे विचार पूछता कौन से बुरे विचार वो कहते हैं कि स्त्री से प्रेम हो गया बड़े बुरे विचार उठते हैं आप हमें छुड़ाओ स्त्री से प्रेम हो गया इसको वो बड़े बुरे विचार कह रहे प्रेम और बुरा विचार लेकिन यह समझाया गया ये सिखाया जा रहा है पंडित पुरोहितों की जमातें इस जहर को फैला रही ये बिल्कुल स्वाभाविक है इसमें कुछ बुरा नहीं इसमें कुछ पाप नहीं अपराध नहीं हां यह बात जरूर सच है इतने पर ही रुक मच जाना कीचड़ को ही समेट के बैठ मत जाना कीचड़ में ही बैठे मत रह जाना कमल भी जनमाने हैं कमल की याद रहे कमल की तलाश रहे मगर कीचल में ही पड़े हैं कमल करो प्रेम निर्भय होकर प्रेम करो प्रेम करो जागरूक होकर सब अपराध भाव छोड़कर प्रेम करो तो तुम प्रेम भी जानोगे विरह भी जानोगे और संसार के प्रेम की क्षण भंगुरता भी जानोगे और संसार के प्रेम की व्यर्थता भी जानोगे और संसार के प्रेम का विषाद भी जानोगे और संसार के प्रेम की आशाएं भी जानोगे निराशाएं भी जानोगे और उन सारी आशाओं निराशाओं का जो परिपक्व निचोड़ मनुष्य के हाथ में लगता है वही उसे परमात्मा की तरफ आंख उठाने के लिए मजबूर करता है जब इस जगत के सारे प्रेमी असफल हो जाते जब यहां का सारा प्रेम असफल हो जाता तभी आंखें आकाश की तरफ उठती हैं परम प्रेमी की तलाश में, फिर तुम्हें पता चलेगा विरह क्या है संत यूं ही विरह की बात नहीं करते उनके हृदय में छुरी लगी तीर बिंधा वे बड़ी पीड़ा में यद्यपि वह पीड़ा मधुर है बड़ी मीठी क्योंकि परमात्मा के लिए पीड़ित भी होना सौभाग्य है उसे बला मत कहो वह धन्य भाग है बड़ भागी है वे जिनके जीवन में परमात्मा को पाने की आकांक्षा उठी है विरह जगा है विरह की अग्नि भक्ति क्योंकि वे ही एक दिन उसे पाने के अधिकारी भी होंगे वे उसे पाने के अधिकारी हो ही गए